आप सुन रहे हैं कुमारीज का सामुदायिक रेडियो रेडियो स्टेशन मधुबन 90.4 सुनते रहिए रहिए मुस्कुराते नमस्कार आप सुन रहे हैं रेडियो मधुबन 90.4 एम विशेष मुलाकात इस कार्यक्रम में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है और आप सभी जानते विशेष मुलाकात कार्यक्रम में हम लोग कुछ खास बातों से आपको अवगत कराते हैं और कुछ खास लोगों से आपकी मुलाकात कराते हैं ऐसे ही

आ, संजीव कौशिक हमारे साथ हैं जो दिल्ली से पधारे हुए हैं और उनके साथ हम लोग बात करेंगे कि किस तरह से उन्होंने कुछ यूनिक काम करने की कोशिश की है और कर रहे हैं तो उनसे वार्तालाप करेंगे तब पता चलेगा तो आप सभी की तरफ से संजीव कौशिक जी का बहुत बहुत स्वागत है नमस्कार सर तो संजीव जी बताइए कि आप अपने बारे में बताइए क्योंकि मेरी और आपकी मुलाकात इसी विशेष मुलाकात कार्यक्रम में हो रहा है और बहुत सारे श्रोतागण भी आपको सुन रहे हैं अपने बारे में बताइए

सर्वप्रथम सभी को नमस्कार जी uh, मेरा नाम संजीव कौशिक मैं एक अध्यापक हूँ टी जी जी डेली गवर्नमेंट में सर मैं ग्रामीण अंचल से हरियाणा के सोनीपत जिला में के नज़दीक गांव है मेरा वहाँ जन्म हुआ 26 दिसंबर 1974 को गांव में स्कूल था नहीं जब हम पढ़ रहे थे अच्छा हाँ जी 74 में कोई स्कूल नहीं था नहीं जी

अच्छा तो हमने पास के जो गांव का स्कूल है जी जी जो मेरे गांव से लगभग चार साढ़े चार किलोमीटर की दूरी पर पड़ता है तो वहां पर जाते बैग ले कर के तो वो भी मिडिल स्कूल था उस समय तो वहां से शिक्षा प्राप्त की तो जो हमें परेशानी पी जो मेड़ों के ऊपर खेतों के रास्ते से जाते थे और

क्योंकि मेरे पिताजी टीचर थे वो घर से दूर थे पोस्टिंग उनकी तो उन्होंने एडमिशन तो वहाँ करा पढ़ना तो था ही नहीं। नहीं। अपने साथ वो रहते नहीं थे घर पे मैं दादा दादी के साथ मेरी मम्मी जी थी नहीं। नहीं। तो मुख्य कार्य उनका खेती करना था नहीं। नहीं। तो जो स्ट्रगल हमें देखा कि भाई वो काम करते खेता काम करते और फिर हमें शाम को आकर के स्कूल की तैयारी करना भेजना और वहाँ पर गवर्नमेंट स्कूल में जब हम पढ़ते

तो टीचर बड़े डिवोटी होकर के समर्पण भाव से एक लगाव वाली जो बात थी उससे फादर के नाम से पुकारते थे रोल नंबर सिस्टम ये सिस्टम नहीं था एक्स वाई के अरे उसका बेटा है तो हमारी जिम्मेवारी तब से ये बढ़ गई भैया तुम्हारे तो परिवार को भी जानते हैं बच जब टीचर का स्टूडेंट का जो अटैचमेंट केवल क्लास ही होता है उसके अलावा नहीं आपके परिवार को भी जानते हैं तो आप गलती करोगे तो ये वहाँ भी बताएंगे

तो मेरे तीन भाई हम थे और एक बहन सबसे बड़ा मैं ही हूँ तो हमने वहाँ से मिडिल क्लास तक पास आउट किया था तो अब वहाँ पर मेरे प्राइमरी के टीचर जो थे श्री महेंद्र सिंह जी वो मुझे आज भी याद है अच्छा <laughs> क्योंकि उनका पढ़ाने का जो तरीका था वो बहुत अजीब तरीका था और

तब तो हमें पता नहीं था बचपन में तो लेकिन आज हमें पता चला कि भाई वो उन सबसे यूनिक थे बच्चे से उसके घर के बारे में बीमारी के बारे में मतलब प्यार से पूछते कि हाँ कोई बात नहीं कल कर लेना ये करना और तो आज भी मेरा चेहरा उनकी आँखों के सामने से घूमता है और कभी भी

सुबह उठता हूं तो मैं करता हूं सभी भी अपने गुरु को परना ही करता हूं कि भई मेरे को जो स्टेज प्लेटफॉर्म दिया उनके मेरे अटैचमेंट आप ऐसा कर सकते हो बेटे वेल डन अच्छा कर रहे हो तो सर ये मेरा अर्ली चाइल्डहुड था नहीं। नहीं। रहा कि भाई उसके पश्चात फिर आसपास स्कूल था नहीं, नहीं। हाई स्कूल नहीं। नहीं। तो मुझे सोनीपत शहर एडमिशन लेना पड़ा तो वहाँ पर

नाइन्थ टेंथ 1989 में मैंने टेंथ किया फर्स्ट डिविज़न और एलेवंथ में जब मेरा एडमिशन उसी स्कूल में वो हमारा जो टेन प्लस टू सिस्टम जो आया तो इलेवेंथ कॉलेज से हटकर के स्कूल में आ गया तो स्कूल में एडमिशन लिया तो वहाँ टीचर पे जैसे सबसे बड़ी बात हमारे सामने आई टेंथ तक हमारे पास पढ़ाने वाले सब्जेक्ट साइंस और मैथ्स हिंदी मीडियम में था

इवन शहर में भी और इलेवेंथ में जो ट्रम्स थी वो क्योंकि सिलेबस नहीं था हमारे हरियाणा में हिंदी मीडियम में तो वो इंग्लिश में पढ़ाया गया तो जो बेसिक कंसेप्ट हमारे पास जो हिंदी में था ज्ञान लेकिन जब ट्रम उसकी टीचर ने इंग्लिश में प्रनाउंस किया तो, तो मुझे बहुत दिक्कत आई और मुझे ये लगा कि भाई तुम ठीक ठीक एवरेज स्टूडेंट हो जब ये परेशानी तुम्हारे साथ है तो गाँव के पृष्ठभूमि वाले दूसरे जो छात्र हैं

उनके लिए भी बहुत परेशानी होगी तो फिर मैंने वही ट्रम्प जो मैंने सिक्स सेवन्थ एट्थ क्लास में पढ़ा था सम संख्या, विषम संख्या कॉम्प्लेक्स नंबर उन सबको इंग्लिश में ट्रांसलेट करना सीखा फिर मेरे एक बड़े भाई हैं जो मेरे गुरुजी थे मैंने उनको प्राइमरी वाले उनसे कहा शेयर किया यार प्रॉब्लम है तो उनके लड़के उन्होंने कहा उनके पास आना विक्रम सिंह जी जो आज आई हैं

उन्होंने मेरे को वो ट्रम्स कन्वर्ट करने हम्म हम्म hmm. एक्स्ट्रा इन्चमेंट प्रोग्राम जो था उस समय समर्थन कार्यक्रम उन्होंने ऐसे ऐसे करो ऐसे करो आप उत्साहित किया और ताकि मैं फिर आगे आगे की पढ़ाई में उन बच्चों के साथ पढ़ सके बढ़ बढ़ सका तो मैं तो यही चाहूँगा कि सभी जो मेरे युवा साथी और बच्चे इस प्रोग्राम को सुन रहे हैं

उनको परेशानी से अपने आप को अतोत्साहित नहीं करना चाहिए उसका रास्ता निकालना चाहिए आप बात करिएगा साथी से मित्र से अंकल से अंटी से दूसरे परिचित से कि भई मेरे साथ यह परेशानी परेशानी को अगर हम अपने अंदर दबा लेंगे और कुंठा में आ जाएंगे तो उसका समाधान ही निकल पाएगा

आप उसको शेयर करें ये इनके पास समाधानी होगा तो एक्स के पास नहीं तो वाई के पास होगा वाई के पास नहीं तो जेड के पास होगा भाई मेरी ये प्रॉब्लम है प्लीज़ हेल्प मी तो सोसाइटी में वो लोग जो फिर आपकी सहायता करते तो जीवन भर आपके फ्रेम पर उनका नाम उनका पिक्चर बना रहता है <laughs> तो ये मेरे बचपन की याद है जी जी oh.

बहुत ही अच्छी बात आपने बताया बचपन की यादें हमारे साथ शेयर किया आपने तो एक्चुअली आगे बढ़ते हैं और जैसे कि आपने कहा कि आपने मैथमेटिक्स में जो है खास इवेलेशन किया है तो मैं चाहूँगा कि आपने अपना करियर जो शुरुआत किया उसके बारे में थोड़ा सा बताइए सर मैंने नाइन्थ क्लास में जो मेरे टीचर थे साइंस टीचर देवेंद्र जी उनकी कमान से मैंने एक बात तो फैसला किया कि मुझे टीचिंग में जाना है

फिर मेरा जो मैं कॉलेज लेवल पे गया तो एडमिशन हुआ तो मैंने सोचा कि भाई मैं जे एक ज्योग्राफी लेक्चरर का मेरा दिमाग ऑब्जेक्टिव था उद्देश्य प्रोफेसर ज्योग्राफी में बनना है पार्ट ग्रेजुएशन पार्ट टू में था तो मेरे पेरेंट्स ने मेरे फॉर्म सबमिट कराए डिप्लोमा इन एजुकेशन में और मेरा एडमिशन हो गया तो फिर एक

विरोधाभ हासा चला घर पर मैं कहा नहीं मैं तो आगे कॉलेज की पढ़ाई रखूँगा नहीं आप ट्रेनिंग करिएगा तो लगभग मैं एडमिशन एड्म, होने के बाद ये करने के बाद मैं सप्ताह भर के लिए इंस्टीट्यूट नहीं गया नहीं। तो फिर एक राजीत प्रकाश जी यूथ कोऑर्डिनेटर थे तो उन्होंने मेरे को कहा बेटे ऐसा है आप ब्रिलियेंट हो पढ़ने में ठीक हो अगर आप कामयाब नहीं हुए तो

पेरेंट्स का मन जो है बड़ा तीखा रह जाएगा आपके प्रति अगर हम इसको वो लाइन देना चाह रहे थे इन्होंने वो लाइन नहीं पकड़ी है तो ये भी टीचर की लाइन आप प्राइमरी सेक्शन से प्री प्राइमरी सेक्शन से स्टार्ट करोगे है तो टीचिंग ही आप इसको ज्वाइन कर लो बाद में आगे बढ़ जाना नहीं। नहीं। नहीं। तो उनके मार्गदर्शन से मैंने इसको ज्वाइन किया क्लास अटेंड किया और फिर पहला ही सर्विस का फॉर्म फिलअप किया

दिल्ली गवर्नमेंट में जब तो ये हमारा सेंट्रल गवर्नमेंट में था डायरेक्ट्रेट ऑफ एजुकेशन वहाँ पर मेरा तीनों में ही एनडीएमसी, एमसीडी और दिल्ली एडमिनिस्ट्रेशन तीनों लिस्ट में सिलेक्शन हुआ अच्छा <laughs> तो फिर सभी ने साथी ने जैसे मैं तो जस्ट ट्वेंटी वन ईयर ओल्ड इक्कीस साल सात महीने का था hmm.

उस समय आपका तीनों में ही अच्छा हाँ तो फिर मैंने साथियों से औरों से पूछा मैं दिल्ली तो इतना जानता नहीं था नहीं। कि भाई कौन सा डिपार्टमेंट अच्छा है कौन सा तब ने कहा कि सभी प्रमोशन होके आगे डेली एडमिनिस्ट्रेशन में ही आएंगे। तो आप ये ज्वाइन करिएगा तो फिर मैंने डेली एडमिनिस्ट्रेशन को एज ए टीचर ज्वाइन किया स्ट्रगल की बात तो ये है कि सर जैसे हम उसमें देखा तो हमने अपने प्रोफेशन में

हम बढ़ते गए फिर आगे हमने पोस्ट ग्रेजुएशन किया इंग्लिश में किया एड किया लेकिन हम जब ये देख रहे थे टीचिंग मैं जब आए प्रैक्टिकल करने के लिए टू टीच द स्टूडेंट तो वहाँ पर सब्जेक्ट को बच्चे के व्यवहारिक जीवन से जोड़ने वाली खामियाँ थी मैं उनको साधारण ब्याज पढ़ा तो रहा हूँ

लेकिन साधारण ब्याज मुझे क्यों कैलकुलेट करना है ब्याज ये निकलता कैसे है दैनिक जीवन में ये मेरे क्या काम आएगा जब तक हम बच्चे के अंदर जिज्ञासा पैदा नहीं करेंगे कि भाई ये जो टॉपिक मैं आपसे कराना चाह रहा हूँ टॉपिक की बात ही नहीं करनी है आप अपने दैनिक जीवन में जाइएगा और वहाँ पर

ये देखिएगा कि भई मुझे ये काम करना है मैं अगर ये पैसा लिए हुए हूं मैं इसको यहाँ रखूँ या किसी ऐसी जगह रखूँ जो ये सिक्योर हो और बदले में मुझे कुछ दे भी एक पैसा दो पैसा एक रूपा दो रूपा सौ रूपा मैंने रखा महीना पश्चात कुछ ना कुछ दे भी और चोरी का भी बहना हो सेफ हो मना सेफ हो तो बच्चा

उसका चिंतन शुरू होगा बच्चा सोचेगा कि सर बैंक रखें सर पोस्ट ऑफिस रखें सर कहाँ रखें तो हमारी ड्यूटी बच्चे के अंदर ये जिज्ञासा पैदा करना है सोच पैदा करना कि वो सोचे अपने कैसे दिमाग कैसे से करें कैसे करें तो अगर एज ए टीचर सर मैं अपना दिमाग यूं का यूं प्रेजेंट कर दूं बच्चे के अंदर तो बच्चा भी टीचर ही हुआ इक्वल टू माई माइंड

लेकिन उसके अंदर तो संभावनाएं बहुत ज्यादा हैं जैसा कि हमारा ये कार्यक्रम यहाँ पे चलता है तो इसमें कहा कि उसके अंदर तो स्किल्स कौशल इतनी प्रतिभा छिपी हुई है वो अपने निकालेगा तब आगे बढ़ेगा अपनी स्किल्स को अपने कौशल को अपने ज्ञान को प्रयोग करना सीखेगा लेकिन मुझे कहना नहीं चाहिए लेकिन कहना पड़ रहा है आपके माध्यम से कि टीचर

अपने तरीके से काम नहीं कर सकता hmm. एक इंस्टीट्यूट में वहाँ पर मैनेजमेंट का या गवर्नमेंट पॉलिसी का काफ़ी हाथ होता है और जहाँ हम काम कर रहे थे वहाँ तो ये था कि वीकली स्ले, मंथली सिलेबस आपका आ गया इस महीना में आपको ये कराना है बच्चे की प्रॉब्लम है अब क्या है अब वीकली है अक सप्ताह में आपको ये कराना है बच्चे की प्रॉब्लम है उसकी बात नहीं है hmm.

सिलेबस के अंदर सिलेबस तो है आप जो पाठ्य पुस्तक है जो आपकी प्रस्क्राइब बुक है उस पर काम करना है तो फिर मेरा उद्देश्य बना कि भाई मुझे जो एक तो मेरी वहाँ पर बात बचपन में थी कि इंग्लिश मीडियम की जो बात आई इलेवन ट्वेल्थ में जा कर के वो प्रॉब्लम थी एक प्रॉब्लम जो ये आई कि भाई हाँ यहाँ पर बच्चे को जो है

व्यवहारिक जीवन से उसके ज्ञान को नहीं जोड़ रहे हैं तो वो एक दिक्कत थी उनको मैंने कहा एक इंस्टीट्यूट स्कूल जो है बिल्कुल अर्ली लेवल से स्टार्ट किया जाए और स्टार्ट कहाँ किया जाए कि यहाँ तो बहुत है जिसके पास पैसा है वो तो देहरादून दून, दून वैली में पढ़ेगा डीपीएस लोधी रोड पढ़ेगा भाई जहाँ से बच्चे साधन के समय सीमित साधन हैं और आगे नहीं जा सकते वहाँ रूहल एरिया में आप एक संस्थान को शुरू करें

तो मैंने फिर पीएस पब्लिक स्कूल के नाम से सहयोग से साथियों के सहयोग से उनसे सहयोग लेकर के प्रारंभ किया और केवल नर्सरी क्लास फर्स्ट ईयर आपने अलग से एक नया स्कूल स्टार्ट किया चीज़ों को स्टेबलिश करने के लिए

आगे बढ़ते हैं जैसे कि उनको दिक्कत हुआ था अपने बचपन में कि जैसे ही उन्होंने प्राइमरी और सेकेंडरी स्कूल पास जैसे ही शहरों में आ गए तो वहाँ पर उनको हिंदी के बजाय इंग्लिश में मैथमेटिक्स सुनने को मिला समझने को मिला तो वो चीज़ें उनको थोड़ा सा दिक्कतें हुई कि फिर उसको समझने में टाइम जरूर लगा उनको उसके बाद जब वो खुद एक टीचर बन जब बच्चों को पढ़ाते तो वहाँ पर भी दिक्कत ये रहती थी कि सिलेबस जो भी है वीकली सिलेबस होता था उसको कंप्लीट करना यह सर का एक काम दिया जाता था और काम करके निकल जाना है उनको

बच्चों को किस तरह से समझाना या बच्चे क्या सोच रहे हैं उसके बारे में कोई सोचने वाला नहीं था तो इन दोनों मुद्दों को लेकर उन्होंने एक नया स्कूल स्थापन किया अपने साथियों के सहयोग से जहां पर उन्होंने ये दो मुद्दों को जो है पूरी तरह से क्लियर करने की सोची जहां पर बच्चे अपनी सोच से पढ़े और दूसरा बच्चों को जो है जिस लैंग्वेज में पढ़ाया जा रहा है वो लैंग्वेज कायम रहे सदाकाल के लिए वो आपने देखा तो चलिए बहुत ही अच्छी बातें हो रही हैं संजीव कौशिक जी से आइए आगे बढ़ते हैं और अब स्कूल स्टार्ट हुआ तो किस तरह की बातें

हुई और क्या क्या चीजें आपने नए स्कूल में इंक्लूड किया सर जैसे कि हमने स्कूल स्थापना किया तो उसमें हमने सबसे पहले बच्चे को चाइल्डहुड में प्लेवे मेथड नेचर के साथ अच्छा अच्छा साथना प्रकृति के साथ मिलकर के आप क्या सीख सकते हैं वही हमने फर्स्ट नेक्स्ट ईयर जो है हमने नर्सरी से जी क्लास उसी को आगे बढ़ाया फिर नर्सरी के फर्स्ट

जैसे हमने नीम को अगर हाँ मजबूत रखेंगे तो हम उसको बिल्डिंग जो है स्ट्रांग खड़ी कर सकते हैं सही बात। तो जब हम शिक्षा के प्राइमरी स्तर को अच्छा बन, अच्छा बनाएंगे तो हमारे को ऊपर की जो क्लासेज हैं उसमें अच्छा बच्चा मिलेगा और उसमें मेहनत टीचर को भी अपर क्लास वाले टीचर को हायर वाले टीचर को कम करनी पड़ेगी

बड़ी क्लली ऑब्जर्व हो जाएगी बच्चे की क्योंकि अपना दिमाग उसको लगाना सीख गया प्रॉब्लम यहाँ होती है कि जब हम न्यू लेवल पर बात नहीं करते बच्चे के साथ और जब यूनिवर्सिटी कॉलेज टेंथ इलेवंथ में पहुँच जाता है कि इसके बाद तो बस पीएमटी करना, हाँ, कर करना है आईआईटी का टेस्ट करना है नाइन्थ में चला गया है अब जो कोचिंग सेंटर दिलवाइएगा ये करवाइएगा तो अब हम सोचते हैं अरे हाँ अब साँप निकला है अब डंडा ढूँढो तो लेकिन अर्ली हून में जब हम उसको एक हैबिट डेवलप कर देंगे एक्शन से

हमने बच्चे को ये सिखाया टीचर्स फैकल्टी को हमारी जानती है कि हमारी जो दिन की गतिविधि है वो हमारी हैबिट बनाती है सही बात हैबिट डेवलप होने के बाद फिर उसके बाद हमारा एटीट्यूड बन जाता है कि हमारे व्यवहार में बात आ गई अब हमें कुछ बातें जब बच्चे की व्यवहार में बात बनी गई आठ साल दस साल उसने ऐसा किया ऐसे एक्शन किए कि अपना काम टाइम से करना है टाइम से उठना है हमने कोई प्रॉब्लम है तो शेयर करना है प्रॉब्लम का सोल्यूशन ढूंढना है

उसकी पश्चात फिर उसको उन चीजों का आदत सी बन गई सही बात है अभिवर्ती बन गई तो फिर वो कमीज पकड़ेगा ऊपर जाने के बाद टीचर की वो पढ़ाना नहीं चाहेगा तब भी पूछेगा मेरी प्रॉब्लम ये है सर प्लीज सॉल्व इट अगर हम स्टाफ रूम में बैठे हैं मेरा पेड़ खाली है टीचर के बच्चे की प्रॉब्लम है तो बच्चा बताएगा अक्सर मेरी ये प्रॉब्लम है क्या इसका सोल्यूशन होगा

यही हम चाहते हैं जी जी अब बहुत ही अच्छा विचार है आपका बहुत ही अच्छी बात है आपने अपने स्कूल में डेवलप करने की कोशिश की है और बच्चे अच्छी तरह से पढ़ भी रहे हैं और अभी वर्तमान समय में किस तरह का परिवेश है कितने क्लास तक बच्चे पढ़ रहे हैं आपके स्कूल में ए, अभी टेंथ क्लास तक हम स्टैंडर्ड तक हमारा स्कूल है जी और उसमें बच्चे जो हैं उनके अंदर मॉरल वैल्यू जो हमें चाहिए जो कि यहाँ अक्सर आपके हमारे संस्थान ब्रह्मा कुमारी का जो हमारा

विशेष फोकस है हाँ उसी पर कि हाँ समाज हाँ कि समाज में मूल्य होना चाहिए व्यक्ति को 126 करोड़ लोग हमारे इंडिया में हैं लेकिन पॉपुलेशन के हिसाब से लेकिन मूल्य के हिसाब से काउंट करें तो संख्या कम मिल जाती है वो बढ़नी चाहिए कहाँ से बढ़ेगी स्वयं मेरे प्रिया, अपने प्रयास से स्वयं मैं अपने आप को ऐसा डालूँ फिर हम बच्चे को ऐसा वातावरण दें

फिफ्टी परसेंट बच्चे को एनवायरमेंट डेवलप करता है फिफ्टी परसेंट उसके पास पहले ही आ गया है हेरिडिटी से तो जब उसको हम वातावरण देंगे तो वातावरण में हम खुद ये मॉडल रोल में दिखाएं कि हाँ टाइम से आपको पंक्चुअल यहाँ पर आना है जब आपका टाइम स्कूल ऑफ हो गया तो उसके पंद्रह बीस मिनट बाद आपको बच्चों के बाद निकलना ये नहीं है कि बच्चा भी जा रहा है बैग उठाकर टीचर भी साथ निकल रहा है <laughs> सही बात <बारे>। है <laughs>

बहुत ही अच्छी बात है और जैसे कि आपने कहा अभी दसवीं तक आपने बच्चे स्कूल अपना स्टैंड अप किया है और इसमें कितने बच्चे है, हैं टोटल लगभग एट प्रेजेंटली छः सौ पचास बच्चा पढ़ रहा बच्चारी है केवल हाँ, हाँ। इंग्लिश माध्यम से पढ़ रहा है अभी

मेरी दोनों आगे के भविष्य में ये योजना है कि दोनों ही माध्यम लिए जाए लेकिन क्योंकि जैसे मैंने पहले कहा कि जो प्रॉब्लम बेसिकली रूरल एरिया में इंग्लिश को लेकर के थी वो ठीक नहीं हो सकता आ, तो ये अच्छा है कि आप इंग्लिश स्कूली स्टार्ट किया पहले से बच्चों को इंग्लिश ताकि वो आगे जा के हायर एजुकेशन में कोई जाना चाहता है तो ईजी हो तो उसके लिए ईजी हो जाए बहुत ही अच्छी बात है और मैं चाहूंगा कि हमारे इस एपिसोड में हम लोग बात करते हैं कि कोई ऐसी चीज़ जीवन में आपने जैसे कि बहुत खुशी के जो पल है आपके

सबसे ज़्यादा खुशी के पलों के बारे में बताइए सबसे ज़्यादा खुशी तो मेरी वैसे तो एक नॉर्मल सा जीवन है कि हम ये देखते हैं कि एज ए टीचर उसको ज़्यादा खुश भी नहीं होना चाहिए और ज़्यादा गम में भी नहीं होना चाहिए लगभग शिथिर सा रहना चाहिए लेकिन फिर भी मुझे खुशी तब हुई कि तब मेरा एक बच्चा टेंथ क्लास में अंजली लड़की थी

और वो 98.6 परसेंट मार्क्स लेकर के आई है अच्छा, हरियाणा अच्छा। बोर्ड से तो, तो मुझे ये लगा कि हाँ बहुत अच्छी बात हाँ बहुत अच्छी बात है जो चीज़ मैं चाह रहा था बच्चे ने वो किया रिजल्ट जब आने लगता है तभी पता चलता है कि मैं कर क्या रहा हूँ टीचर्स क्या कर रहे हैं स्कूल क्या कर स्कूल क्या कर रहा है तो मैंने तो जैसे हम मैं यहाँ पढ़ा रहा हूँ मेरा एक्सपीरियंस डेली का भी है वो भी एक पाउस कॉलोनी है बहुत अच्छे बच्चे हैं

तो उसको अप्लाई करने के बाद जब मुझे ये लगा कि हाँ जिन बच्चों को मैंने नर्सरी में बिठाया था, था और अब टेंथ क्लास में उन्होंने मेरे को ये रिजल्ट दिया रिजल्ट दिया है तो हाँ

जैसे जब किसी को अपना ये होता कि मैं सफल हुआ अपने एक उद्देश्य पर पहुंचने में जी जी जी तो उसकी खुशी उसकी खुशी हुई मुझे और मुझे आज भी सही याद सही है।, है उस बच्चे काफ़ी अच्छा हुँ। हुँ। जो बात है आपने बताया और हर माँ बाप या बच्चे या शिक्षक अपने बच्चों के तरक्की को या उनके अंदर हुनर देखकर ही खुश होते हैं तो आपको भी अच्छा लगा और इसी के साथ एक और सवाल पूछना चाहूँगा जीवन में सबसे ज़्यादा परेशानी आपको कब थी

बस परेशानी तो खर उतार चढ़ाव तो चलते ही रहते हैं लेकिन सबसे ज़्यादा दिक्कत ऐसा लगा कि बस बहुत ज़्यादा मुश्किलें आ रही हैं यहाँ पर मुश्किलें एक समय ऐसा आया कि फेबर 2009 में, में मेरा रोड एक्सीडेंट हुआ अच्छा अच्छा हाँ। और मेरे को डॉक्टर ने छः महीना बेड रेस्ट बताया

मुझे बड़ी परेशानी ये रही कि मैं बेड पर लेटा ये सोच रहा तो स्कूल क्यों नहीं जा रहा नहीं, नहीं। जिस पौधे को लगाया है उसको, उसको देख, देख क्यों नहीं, नहीं, नहीं, नहीं, नहीं कर रहा ऑब्ज़र्व क्यों नहीं कर रहा लेकिन जब मैं स्कूल चला महीना भर के बाद ही मैंने डॉक्टर की बात को सलाह को मान तोड़ते हुए महीना भर बाद ही मैं स्कूल जाने लगा कि मुझे गाड़ी से छोड़ के आओ मैं देखना चाहता हूँ तो वहाँ पर मेरे को प्रिंसिपल सर ने बताया कि सर हाँ

जब आपका एक्सीडेंट हुआ संडे का दिन था और मंडे को सभी बच्चे हाथ जोड़ते हुए स्कूल आ रहे थे सर बचाना चाहिए बचना चाहिए सर बचाना सबके हाथ जुड़े हुए थे मैं जब प्रेयर में देखा तो सब हाथ जोड़कर ऐसे खड़े थे बस सर को बचना चाहिए तो बोले ये इतना लगाव बच्चों को आपसे तो तब मुझे लगा कि हाँ भाई गम के दिन थे वो बीत गए

दुख के दिन तो ऐसे हैं लेकिन दुआएं जो हैं लोगों की बच्चों की वो मदद कर गई जो छः महीना डॉक्टर कहता था कि आपको बेड रेस्ट करना है और मैं दो महीना में रूटीन में आ गया बहुत ही अच्छी बात आपने बताया और जीवन में हम लोग संगीत के साथ आपका कैसा रिश्ता है संगीत में कौन से गीत आप पसंद करते हैं या गाते हैं या कौन गुन हैं तो थोड़ा सा बताइए आपने संगीत में सर वैसे तो मैं यूनिवर्सिटी लेवल पर कॉलेज लेवल पर जो हमारा ड्रामा में ज़्यादा पार्टिसिपेट किया जी जी

वन एक्ट प्ले है जो हमारा लिखना पढ़ना है लेकिन स्कूल में साथ जुड़ने से जो देशभक्ति गीत हैं उनसे हमारा विशेष लगाव है अच्छा हमें देशभक्ति के गीत सुनने चाहिए और जो मनोज कुमार के जो गीत विशेष कर रहे हैं जिनको कि हम भारत कुमार कहते हैं जी जी जी वो सभी कोई गीत जो पसंद आए आपका दो लाइन गुनगुना दीजिए ये देश है वीर जवानों का अलबेलों का मस्तानों का इस देश का यारों क्या कहना

का मस्तानों का इस देश का तैयारो इस देश का तैयारो क्या कहना ये देश है दुनिया का कहना

बोली शक्लें हीरो की यहां गाते हैं रांझे hey! यहां गाते हैं रांझे मस्ती में मचती हैं झूमे बस्ती में पेड़ों पे बहारे

फूलों की राहों में कतारे फूलों की यहाँ हंसता सावन hey! यहाँ हंसता सावन बालों में खिलकी हैं कलियां गालों में

जवानों के कहीं कल तब तीर तमानों के यहां नित नित तो मेले यहां तो मेले, साजते नित नित मेले सजते हैं नित ढोल और ताशे बजते हैं

के लिए दिलदार हम दुश्मन के लिए तलवार हैं हम मैदान अगर हम मैदान अगर हम डट जाएं मुश्किल है कि पीछे हट जाएं

चलिए संजय कौशिक जी बहुत ही अच्छा गीत याद दिलाया आपने सुनाया बहुत ही अच्छा लगा हमें और मैं चाहूँगा कि जाते जाते आपको बहुत सारे लोग सुन रहे हैं विद्यार्थी मित्र भी सुन रहे हैं और साथ ही साथ राजस्थान और गुजरात के बॉर्डर प्लेस में जो लोग रह रहे हैं उन सभी को एक संदेश के रूप में आप क्या कहना चाहेंगे मेरा तो यही रहेगा संदेश कि आप जीवन में कोई ना कोई उद्देश्य बनाइएगा और उद्देश्य बनाने के लिए आप उद्देश्य बनाने के पश्चात उसके लिए काम करिएगा हम काम करेंगे

सफलता असफलता कोई मायने नहीं रखती जरूरी नहीं कि हमने प्रयास किया तो सफल ही हूँ असफल हुए जी जी। हमें ये तो पता चला कि मेरी कमी यहां थी इसलिए मैं असफल हो गया फिर से प्रयास करूँ उस कमी को दूर करके लेकिन जो उद्देश्य है उसको ना छोड़ू वहां पर मुझे पहुँचना है उसके लिए मुझे काम करना है और मुझे उद्देश्य वो बनाना चाहिए कि मैं तो निवेदन करूँगा सभी युवा साथियों से कि

जिस काम के लिए ज़्यादा लोगों को फायदा हो केवल मुझे ही नहीं भौतिकवाद जीवन ज़्यादा कम्युनिटी को उसका फ़ायदा हो उस काम को हमें और अपनाना चाहिए करना चाहिए और करके ही दम लेना चाहिए आगे बढ़ते रहना चाहिए और ये बात भी है सर

कि ऐसे बहुत सारे लोग हैं जैसे आपका एक संस्थान है जो इस उद्देश्य की पूर्ति के लिए बड़े लेवल पर काम कर रहा है बड़ी खुशी हुई है मुझे यहाँ पर भी आकर के और जैसे मैं घूमा कैंपस देखा तो वास्तव में शांति है और यहाँ से बहुत कुछ सीख करके अप्लाई करने के लिए मन करता है कि ये चीज़ें हमें वहाँ पर अपने आस अप्लाई करना चाहिए जी

बहुत बहुत धन्यवाद शुक्रिया संजय कौशिक जी बहुत ही प्यारा सा मैसेज आपने दिया कि ऐसा काम करना चाहिए जिससे खुद को और दूसरों को भी लाभ मिलना चाहिए और जैसे अलग अलग संस्थान बने हुए जो अच्छा काम कर रहे हैं उनसे काफ़ी कुछ सीखने को मिलता है तो उनमें से कुछ ना कुछ चीज़ें सीखे और अपने संस्थान में उन चीज़ों को अप्लाई करें ऐसी आपकी भावना थी बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके बहुत ही अच्छा एक उपदेश लेकर आपने स्कूल चालू किया और उसको सफलतापूर्वक प्रयास भी आप कर रहे हैं कंटिन्यू कर रहे हैं और इन फ्यूचर बहुत सारी चीज़ें आपने संजोए रखे हैं

कॉलेज यूनिवर्सिटी के माध्यम से भी आप करना चाहेंगे तो मैं चाहूंगा कि आप सफल रहें ऐसी शुभकामना करता हूँ और विशेष मुलाकात इस कार्यक्रम में जुड़ने के लिए फिर से एक बार आपका बहुत बहुत धन्यवाद शुक्रिया धन्यवाद सर नमस्कार आप सुन रहे हैं रेडियो मधुबन 90.4 पॉइंट अगले अगले एपिसोड में फिर मुलाकात होगी तब तक हमें दीजिए इजाजत आप सुन रहे हैं रेडियो मधुबन नाइनटी पॉइंट सुनते रहो मुस्कते रहो